दिल्ली और बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं चर्चा हो रही है आप लोग भारी संख्या में सब पढ़ा करके भगवत चर्चाएं सुन रहे हैं इसलिए आप लोग को धन्यवाद है क्या बताए थे काली परिचित तो महाराज काली जी है तो कल जी को बुद्धि भ्रष्ट कर दिया में गया। गले में में गया, गले सांप सांप डाल दिए, पुत्र सात दिन मृत्यु होगा के दर्शन इसे परिचित महाराज भी जो मालूम पड़ा बहुत पश्चात की लेकिन मन में उनका भाव आया सात दिन और राजपाट सब छोड़ कर अपना जीवन का कल्याण होगा परिचित है ना नहीं। उनका पुत्र का नाम ही जन्म जी परिचित के पुत्र जन्म जी मतलब ये राजा होने के बाद तुरंत थोड़ी घटना घटी तू इतनी शासन की फिर कलयुग हुआ तो तो पुत्र हो गए तो बाल बच्चा ना कौन सा बड़ा टाइम लग रहा है शादी हुआ तुरंत अभी अभी हो गया इनका अभी कितना तीन एक ही हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण पुत्र जे राजगति दे दिया सच्चे की कि गंगा किनारे महात्मा के साथ में बैठ कर, कर उन लोगों से कई से सात दिन के अंदर मैं इसे क्या करू जिससे की मेरा मुक्ति हो जाए कल्याण हो जाए इसीलिए घोषणा कर दिया आज से मैं अनुशन व्रत ले करके कि गंगा किनारे जा रहा हूं पुत्र जन्म जो आजा है चल गंगा की। देश में पूरा फैल गया लेकिन राजा परिचित जो है मन में प्रसन्न है चलो भाई पांच सात तो। दिन के अंदर कुछ दुनियादारी छोड़ के थोड़ा भक्ति में लग गया गंगा किनारे जैसे पहुंचे बड़े बड़े ऋषि मुने महात्मा खबर लगा राजा कुछ हो जाए तो पूरा देश में तुरंत फैल जाता है ऋषि मुने महात्मा हिमालय से कहा से कहा से अयोध्या वृंदावन जहा जहां सो तपस्या कर सो रहे हैं सब पधारे गंगा तट पर नंबर हजार हजार संख्या परिचित महाराज ने सब ऋषियों को यह प्रणाम किया अपने आप को बड़े भागी समझे मेरे मृत्यु के समय में इतने सारे ऋषि महात्मा से पधारे लेकिन सबसे मैं एक प्रश्न यह ये पूछना चाहता हूँ अथ पृछा में संसिधि योगी नाम परम से है जो प्रियम सर्वथा जो व्यक्ति मृत्यु के मुख में पहुंच गया है अब थोड़ा समय में थोड़ा दिन में मृत्यु होने वाला है तो उसका यह कल्याण क्या करना शुरू होगा गया मेरा वो सात दिन सिर्फ इस जीवन इसलिए जो हमारे लिए करना चाहिए जो करने से हमारा कल्याण होगा मुक्ति हो जाएगा आज सब लोग बदए तो वहां पर बड़े बड़े ऋषि मन ने महात्मा से बैठे हुए थे सोचते कि अरे सात दिन में क्या होने वाला कितने जुगत तपस्या साधना करते करते करते करते करते भगवान प्राप्ति नहीं होते है सात दिन में क्या होने सब एक दूसरे से बात कर रहे किसी को भी बुद्धि काम नहीं क्यों ना बाबा जी लोग अपना बन गए वही सब खा पी कर अपना घूम टहल के अपना सब रह रहे थे थोड़ा मड़ा भजन भजन कर रहे थे ये सब ज्ञान सबको नहीं रहता है ना अध्यात्म का ज्ञान जो है असली जो है शास्त्र का ज्ञान कोई हजार साधनों में लाखों साधन में एक होता है ज्ञान बाकी तो बाबा जी बन गए हैं चलो वृंदावन आज यज्ञ हो रहा है ये वहां पर भंडारा हो रहा है वहाँ चले वहां पर खाए पी दक्षिणा पानी लिया फिर वहां जाके दूसरी जगह गया वहां पर यज्ञ भंडारा हो रहा है खाए पी वहाँ घूमे टहले इस आनंद कर रहे हैं लोग ये शास्त्र का जो गुढ़ गुड़ रहस्य ज्ञान सब मगने इसीलिए हजार हजार साधु बैठे हुए है लेकिन किसी को भी बुद्धि काम तब तो यह परिचित महाराज ने दिखा है कोई बता नहीं पा रहा है क्या करूं जिससे मेरा कल्याण होगा तो उनका तो बचपन से ही भगवान कृष्ण के भक्त थे कि जब स्मरण किए तो भगवान की यह कृपा हुई सुखदेव जी महाराज जो है इसे पागल की नहीं कहा चले जा रहे सुखदेव मुनि व्यास पुत्र परम ज्ञानी परम भक्त योगी शिरोमी उनको मालूम नहीं था कि कोई गंगा तट पर कोई परिचित बैठे में बाबा जी आके घूम तक चले जा रहे थे अचानक भगवान की कृपा हुई उनका बुद्धि घुमा जिससे कि परिचित की तरफ जा गए इधर जा रहे थे तुरंत इधर उनका मुड़ गया मतलब अचानक पहुंच गए कोई निमंत्रण नहीं कोई बुलाव नहीं गुजरे ऐसे होता है ना जब भगवान का किसी भक्त के ऊपर कृपा होता है तो अच्छे सतगुरु संत ऐसे मिल जिससे कि उनको ज्ञान भक्ति में अपने आप मन लग बाकी दुनिया में कितने ऐसे सब खड़े हैं कि इसको ना कोई भक्ति से मतलब ना भजन से मतलब ना पूजा पाठ से मतलब ना कोई भगवान से कोई मतलब ही नहीं संग कोई गुरु संत ऐसे नहीं मिले ना श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम मेरे को भी कभी कभी लगता है मैं हरिद्वार ऋषिकेश बढ़िया बढ़िया हिमालय छोड़ करके गांधीनगर झोपड़ पड़ने में कहा जा लगता है तपोवन से मैं हरिद्वार जा रहा था भगवान ऐसे घुमाया लगता है में तो से निकला हरिद्वार प्लानिंग था, लेकिन एक भक्त है का बुधा, बुधा जो है, का जो अब मालूम यात्रा गई थी उसके घर में वो जा रहा था रास्ते में ले गया वो रोक दिया हमारे एक दो दिन हमारे घर पर उसमें गुजरात दिन थी वो भी तब तब तो तो जानने को तैयारी था हमारे शुक्ला भी मिल गए बोले महाराज चले हमारे वहां मंदिर है अच्छा हुआ आपके तो लिए अच्छा आ गया वाला सबको इससे अपने लिए भी बीस साल रहा है बहुत सारे भक्तों में ज्ञान हुआ तीर्थ जाम हुआ अः श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम और बिछड़ने का समय ऐसे लग रहा है यार नारायण नारायण नारायण नारायण तो तो ऐसे कभी कभी होता है मैं अनुमान लगा मेरे को भी जीवन में सुबह है पहले पहले मुझे साधु बना कहा जाऊं क्या करूँ लेकिन ऐसे ऐसे भगवान ने सब संतों से मेरे को मुलाकात करा दिया हिमालय गए तो वहाँ बढ़िया एक आश्रम मिल गया रहा इनको हरिद्वार में ऋषिकेश में मुरारी बापू जी की कथा सत्संग मिलेगा वहाँ सुनने के लिए यानी ऐसे ऐसे जगह पर भगवान प्रेरणा कर देते हैं एक पहुंचा देते हैं जी यहाँ जाने से इनको भक्ति तो बढ़ेगा ज्ञान बढ़ेगा एक रामलीला में रहा एक साल अयोध्या गया था रामलीला पाठ गए तो यहाँ पे कुछ दिन रहना इसमें एक साल रहेगा बढ़िया देखने गीत तो फीत इतने सब गीत मैं गाता में ज्यादा रामली रहते हरि नारायण तो ऐसे है जब भगवान की किसके पर कृपा होती है कि भक्त को भक्ति में लगाने का है तो पहले वो स्वयं तो आएंगे नहीं कोई संत साधु जो भक्ति में इसका रुचि भक्ति में रुचि वाला साधु ऐसा नहीं कोई निरंकार मिल गया या तो कोई तांत्रिक मिल गया तो घर उल्टा भक्ति छोड़ा देगा भगवान के कथा सत्संग में विज्ञान में रुचि हो ऐसे संत का मिलना बड़ा भाग्य से भाग्य से मिलते हैं। हम सब भी बहुत सारे मिले दुनिया में कभी तांत्रिक मिले कभी अघोर अभौड मिले अघोड़ी लेकिन ये भक्ति वाला साधु जो ज्ञान वैराग्य सत्संग रामायण भागवत का ज्ञान ये सब कहीं कहीं कोई लाखों में भी मिलते हमारे संत में भी आप ज्यादा मिलेंगे यही भंडारा भंडरा भोज कहाँ जज्ञ हो रहा है कहाँ कंबल मिल रहा है कहाँ दक्षिणा मिल रहा है यही सब ज्यादा मिलेंगे मिलेगा गंगे सब दक्षिणा जमेगा ये ज्ञानी साधु संत कोई लाखों में मिलते श्री राम श्री राम तो यहां पर परिचित ने जब स्मरण किया तब यह सुविधा ही पता नहीं तो लिया संतुद्ध मिल ही परते ही राम कृपा करी जी यानी कि भगवान देखेंगे ये ये भक्ति हमारा कर रहा है पूजा पाठ कर रहा है जब तब कर रहा है इसको जो है कोई गुरु की कोई एक निर्देशक की जरूरत है तो भगवान कृपा करके ऐसे संत से गुरु से मुलाकात करा देंगे श्याव रामचंद्र की जय ये बहुत बड़ा चीज है नहीं तो ऐसे ऐसे जगह पर आप भटक जाएंगे जैसे अभी उदाहरण दो रामदेव वहां पर जाके ऐसे ऐसे सब जवान जवान लड़की अजवान जवान लड़के सब ऐसे ऐसे लोग सब घर द्वार छोड़ के सब शामिल हो रहे हैं वहां पर ना भक्ति का रंच ही नाम नहीं जाने के बाद खाली सुबह सुबह जो करते है ये लगाने से गाल का चिकना हो जाएगा ये लगाने से जो है ओट चिकना हो जाएगा ये लगाने से जो है बाल काला हो जाएगा यही सब दिन रात तो उनका सत्संग में रहता है क्या पता नहीं सुनने के लिए लोग वही जो दस तो सीख लिया है आसन वही जहाँ भी देखो प्रोग्राम वही दस पंद्रह टो रहता है एक जगह देखे जो है दूसरे वही रहता है लेकिन कभी कभी दया दया है घर द्वार संसार छोड़ के जा रहे हैं कोई भक्ति भजन वाला संस्था में जुड़ना चाहिए जहां पर हरिनाम का जप हो कीर्तन हो पूजा हो पाठ हो लेकिन ले उसका धन देख के सो जा रहे हैं बड़ा बड़ा बिल्डिंग है हम तो कोई कमी है यही सब देख-देख उसमें जाके सम्मिलित हो रहे पर इतना बड़ा संस्था बनाया है एक भी मंदिर नहीं मिले ना आय समाज ही है मंदिरों, मंदिरों बनाते मंदिर पूजा नहीं करते आ, श्री राम आमाज वाले वो लोग भगवान को मानते हैं अपने हिंदू धर्म का ही है लेकिन जैसे निरंकारी कैसे है अपने से वो लोग मंदिर निर्माण पूजा पूजा ऐसे नहीं करते हैं। मानते हैं सब शंकर जी को मानेंगे राम को मानेंगे कृष्ण को मानेंगे नाम भी लेंगे भक्ति भी करेंगे सब करते हैं लेकिन मंदिर बनाएंगे पूजा पूज आरती बात ज्यादा नहीं करते इसीलिए आप रामदेव जो पतंजलि जो देखेंगे हजार एकड़ में फैला हुआ है लेकिन एक ही मंदिर नहीं मिलेगा नाम का नाम नरि का नाम ना का नाम ना नाम ना कृष्णा ना ना कुछ नहीं। करके करो भाई न कृष्ण नामी जानकारी करो गाल खाल खिलाओ क्रीम लगाओ बाल काला करो यदि आएगा तो पतंजलि उनका बाल भी काला हो जाएगा ये सब खिल जाए चेहरा पहरा नारायण नारायण नारायण नारायण तो तो कभी कभी मैं देखता हूं ये लोग करने के लिए शामिल हो रहे हैं। तो ये सब क्या है रुपया पैसा अरे मैं ऐसे ही संत को देखा हूं जो बड़ा आश्रम मिल गया गुरु का आश्रम था चेला को मिल गया करोड़ संपत्ति है।, है लेकिन है मूर्ख कोई ज्ञान नहीं कोई रामायण भागवत कोई मतलब नहीं लेकिन वहां भी जाकर ये सब बहुत सारे चेला बन रहे हैं चेली बन रहे हैं क्योंकि सोचते तो <laughs> अरे वो तो अपने घर में भी है <laughs> हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण <laughs> तो <laughs> जीवन में जो है कोई अच्छे संत का सदगुरु का मुलाकात होना बहुत भाग्यशील जो भगवान के विषय में बताए ज्ञान बताए भक्ति में लगाए पूजा पाठ में लगाए आ, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ये राम। जो रामदेव है ना ये हमारा ही समक है उम्र भी है। वो जब ग्रह बृह त्याग किया हम उसी टाइम में गृह त्याग लेकिन उसको जो गुरु मिले वो जड़ी बूटी बेचने वाला जो जोग सिखाने वाला शंकर देव करके चवन प्रास बना बना के बेचते थे जड़ी बूटी बेचते थे जो करते थे तो वो उसमें जाके शामिल हो गया तो वही सीखा हम लोग कैसे के मिला मेरे को जगन्नाथपुरी में दिन में तीन बजे सत्संग शुरू होगा रात ग्यारह बजे तक आप आधा घंटा बोले कर दूसरा दूसरा आधा घंटा कर तीसरा आधा घंटा ऐसे करते जितने हमारा गुरु जी के जो चेला है चली है सबको सत्संग करने का ये गृहस्थ वाले भी संसार के भी करते जैसे आप सुन रहे हैं अब मैं हट जाऊंगा आप आ जाएगा आप बोलेंगे अपने जो आधा घंटा घंटे और हमारे जो गुरु जी थे बोल देंगे आये आज इसी विषय में बोल लेंगे याद कर गए इसका व्याख्या कर तो जितने सब चला चल लोग दिन भर रट करके उसको क्या कहेंगे कहाँ दुष्टांत देंगे कौन ढस लोग कहेंगे सब अपना खोपड़िया गो, में सब बैठा बैठ कर रखेंगे इसलिए हमारे जितने गुरु भाई गुरु बहन है जगन्नाथ जी में उड़ीसा में सब हमारे जो तो वक्ता है यहाँ जहाँ यज्ञ होता है ना यज्ञ होता है कहीं रामायण होता है कथा बोलते हैं ना सो वक्ता इस होता हमारे तो, ही सब गुरुजी गुरु जी के चेला चिल्लु इतने बना दिए हैं लाखों आप लोग को भी चाहता है बना देता है लेकिन आप लोग को आएगा नहीं बोलना इसलिए <laughs> नहीं था आप लोग के मैं ऐसे कोई एक्सपर्ट नहीं बुलाया जाएंगे तो <laughs> कोई बोल नहीं पाएगा तो, श्रे हरि नारायण यानी कि कितना अच्छा जगह मिला ग्यारह ग्यारह बारह बारह घंटा सत्संग रोज सुन जाऊ वहा छुटा चुप खेरे मुरारी जी आपके कथा आज कल तो कथा उनका बेड़ा हुआ है पहले भगवान करते थे यानी मैं अनुभव किया जीवन में ऐसे ऐसे जगह ऐसे ऐसे संत ऐसे ऐसे माहौल में भगवान पहुंचा दिया जिसे कि भक्ति तरोताजा बनी रहे देखिए तपोवन में आया वहां से हर वहां ऋषिकेश हरिद्वार में था वहां से पूरा हर तपोवन वहां दस साल सस्या वहां माहौल मिल गया था लेकिन वहां बिगड़ा यहाँ गया यहाँ बीसो साल यहां से निकलने के बाद जो होगा अच्छा ही होगा तो ऐसे भक्तिमय माहौल सत्संगमय माहौल मिलना बड़ा भाग्य से जब द्रवत दीन दयाल राघव तब सतसंगति पाई जब भगवान यह है द्रविभूत हो जाते है किसी भक्त के ऊपर तब कोई ज्ञानी कोई भक्त संत से कोई भक्त से मुलाकात इसलिए पुर्जा दिन लेखा आज चौपाएगा है अब देखिए रामायण में देखिए कोई भी आप संतों का भक्त का जीवन देखिए वो अगर भगवान पाए है तो उसके जीवन में कोई ऐसा संत का मुलाकात हुआ होगा देखिए कौन मिला था विभूषण <laughs> कौन संत मिली थी बाल, बाल। <laughs> बाली अब बाली कहां जाएगा आएगा बोले <laughs> लगता है है है नहीं हो गया लगता है। मिले थे हनुमान जी लंका भी थे ना तो हनुमान जी मिले तुम्हारे मंत्र मंत्री माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सुग्री तो हनुमान जी मिले है ना राजा पद को पद राजपद भी मिला और भक्त बने प्रहल्लाद को प्रहलादी जब गर्भ में थे उसी समय ही नाराज जी उनके मां माँ का सत्संग सुनाये थे ध्रुव तो सुनाय को भी नाराज जी मिले राष्ट्र जी यानी किसी को भी आप मिली कोई भी अगर जीवन में भक्त भगवान का बना है। कोई ना कोई अच्छा भक्ति वाले साधु संत भी मिले है मिलेगा अमर है ना लेकिन दिखाई नहीं देगा अधिकारी दिखाई जो मिले थे ब्याज जी मिले थे ऐसे साधारण में नहीं मिले अभी भी नाराज अमर है न तो इतर... श्री राम सुस्तम है नारद जी हो तो जितने भी आप संसार में भक्त देखेंगे सौ में नब्बे परसेंट तो नारद जी मिले सब भक्त पे लगे उन्हें काम ही है नारायण नारायण करे पहुंचना किसी भी भक्ति पे लगा राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इसलिए भगवान को प्रार्थना करो प्रभु आप मिलो तो ठीक है अगर नहीं मिलो तो कोई आपके प्रिय जो भक्ति में डूबा हुआ कोई संत भक्त से मुलाकात करा अरे कोई साधु संत तो भक्त भी ये आपके संसार में कोई भी भक्ति वाले बड़ा आचार्य संसारिक लोगों में भी कोई कोई बड़ा भक्ति में डूबे हुए हर दम भगवान का नाम लिखते रहते हैं भगवान का स्मरण करते रहते हैं गीता रामायण पढ़ते रहते हैं भागवत पढ़ते रहते हैं भगवान याद करके रो पढ़ते हैं भागवत हो जाते हैं कोई आ जाए पास में तो भक्ति का बात ही करते हैं ऐसे आपको मिलेगा कोई संसार में अभी इस समय चौहान ने तो गांव गया है इस समय उसको चढ़ा है बहुत तो भक्ति का रंग भागवत भागवत तो दिन भर पढ़ता रहता है गीता रामायण पढ़ता रहता है कोई आ जाएगा तो सब वही चर्चा कराता है गांव से टेलीफोन आया था हमारे गांव में भी सबको भक्ति में लगा दिया ऐसे <laughs> का संगम मिले तो भक्ति बढ़ेगा ना अभी यहाँ पर बैठ के सच्चा कर रहे हो फिर यही से बाहर निकलोगे कोई दांत निकाल के आ जाएगी <laughs> क्या बनाई हो कहा जाते है गए। ना मंदिर में गई थी मंदिर मंदिर में क्या करने जाती है बाबा जी के सुनने के लिए जो बाबा <laughs> तो अच्छा अरे वो बाबा को बोलते ऐसे ऐसे ऐसे चार टांग के भैंसे तुम लोग कैसे जाते हो ऐसे कह करके खोपड़ी खोपड़िया श्री राम श्री राम इसलिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ रोज या जो पूजा करने के लिए भाई पूजा करके अपना जावे लेकिन हम हमसे मिलने वाले सब अपना अच्छा भगत जो भक्ति वाले प्रेमी नमी ऐसे आवे नहीं कोई कोई फालतू आ जाते खराब हो <laughs> नाराएं, नाराएं। नाराएं। श्री राम श्री आज एक बुढ़ी आ गई थी <laughs> महाराज कहा <laughs> अंदर बैठ क्या <laughs> महाराज हमारे जो है गाड़ी से चोरी हो गया ये <laughs> वो गाड़ी में जा रहे थे गाँव शायद सोना चांदी पाँच रखे थे उसको कोई उठाकर ले गया लाखों रुपया था सोना था चांदी था ये था ये था आ, बता दी ये कौन ले गया है हमारा घर का ही कोई ले गया है कोई पीछा कर रही है कि कौन है कि मैंने ये कहाँ से बवा ले गई <laughs> आ, मैंने कहा, आपको किसी बताया आपने दिया ना किसी ने बताया बाबा जी पाव जाओ तो बताए गई <laughs> मैं निकाला मैंने कहा नहीं बताया जाने वाले नहीं निकाले बोला यहाँ रखो अंगुली <laughs> एक फूल का नाम बताओ एक धातु का नाम बताओ बताए बड़ा मैंने कहा पंद्रह दिन के अंदर तुम्हारे जो मिल जाएगा हाँ मिल जाएगा धन्य हो पा है मिल जाता है कंप्लेन किया है ना कंप्लेंट करने से क्या है गाड़ी स्टेशन स्टेशन से होता है है वाले को मालूम कौन कौन एरिया में वो वो काम काम करने मिले मिले ना मिले अपना हो जाने।, जाने के बाद माता से कहा बास यही इन लोग को मिलते हैं मेरे पास भेजने के लिए अरे <laughs> कोई अच्छा भागा तो मिले आगे बैठे कुछ अच्छी बात करे कुछ भगवान की बात करे या कुछ चाहोरे इसलिए माता जी की सुबह प्रार्थना करता हूँ आज जो मिले अपना नवी प्रेमी भक्त मिले कोई भक्ति वाले मिले इसने तो बहुत सारे फालतू सही थे दिमाग खराब होता कितने तो टाइम पास करने चले जाते एक बार एक बुढ़ी आ गई यहाँ बैठे यहाँ बाहर में थोड़ा बैठी अब बार बार झाकर घंटा हो गया मैंने क्या बात है ना बहू ने कहा कि बाबा जी यहाँ है रहते हैं जाओ उनके पास बैठे तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा अरे कौन टाइम पास <laughs> तुम कोई नहीं मिला मुहि को मिल गया फालतू तुम्हारा टाइम पास जाइए अपने घर में अपने आ सके। वो ने है कि कोई काम तो कर नहीं रहे अरे तो, हम लोग का एक मेरे एक मिनट तो है बुढ़ा बुड्ढी तो चले जाते चलो बाबा जी रहते बातें करके टाइम पास एक एक मिनट ये बहुत किमत की भगवान का नाम ऐसी बुढ़ी लोग आती है लेकिन एक दिन आएंगे हरि नारायण हा अपना भगवत जगह चला, चला कोई आया आ, तो, चली कोई आए बैठो के बाद चर्चा करते इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण जो भी मिले भक्ति पूजा पाठ करने वाले नयी प्रेमी सब उन लोग को मिलो तो जीने का आनंद आता है, भक्ति है जीने का ले देख एक मिल गया जिंदगी खराब देखा नहीं एक एक हमारा तो बवाल सब हो रहा है एक ही खचरे मिल जाते है एक एक खचड़ी कहा से मिल गयी देखा पापू जी क्या ले लिया। है ले लिया हरि नारायण हरि नारायण तो यहाँ पर जो है सुखदेव जी महाराज जो है जब परिचित ने भगवान को स्मरण किया कि इतने सारे संतों को पूछा लेकिन किसने भी जो है मेरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं बता रहे तो भगवान को स्मरण किया तब तो सुखदेव जी महाराज उधर से जा रहे थे भगवान ने प्रेरणा किया उनका जो है भूमिया दिमाग जहां पर परिचित महाराज बैठे हुए हैं वही गंगा तट पर परिचित महाराज जाकर पहुंच गए सुखदेव जी पहुंच गए परिचित महाराज ने देखा सब ऋषि सब उठ कर गए खड़े हो गए सम्मान गया जानते सुखदेव जी परम ज्ञानी अनुभव प्रैक्टिकल ज्ञानी तुरंत परिचित महाराज जाकर चरण प्रणाम किया प्रणाम करके आसन में बैठाया और सब ऋषि मुनि महात्मा जो बैठे हुए हैं आए थे बैठे गए वंदना करके जी है शायद कि महाराज आप उचित तो समय पर पहुंच गए तक्षक के दर्शन से मृत्यु मेरा होगा सात दिन के बाद ऋषि ने अभिश्राम दिया है और सात दिन मात्र रह गया जीवन का कैसे मेरा उद्धार होगा कैसे से मेरा कल्याण होगा वही रास्ता अगर आप जानते होंगे तो बताइए क्या है इसे कोई रास्ता सात दिन के अंदर जो कि मेरा कल्याण हो जाए ये प्रश्न पूछा और ये साथ, साथ ने पूछा कि ये संसार में कोई भी प्राणी अगर अपना कल्याण करना चाहे तो उसको क्या करने चाहिए क्या चिंतन करने चाहिए क्या स्मरण करने चाहिए वो सब लोग के लिए पूछा और अपने लिए तो खास करके पूछा कि मेरा सात दिन के अंदर कल्याण है। देखिए परिचित जहे कितना सुंदर प्रश्न पूछा धन्यवाद दिया और कहा अशोक देव यहां से भागवत प्रारंभ होती अभी तक तो जो आपने सुना भागवत का खाली महात्मा और उनका भूमिका यहां से प्रथम स्कंद समाप्त हुई दूसरा स्कंद बारह स्कंद दूसरा स्कंद से भागवत चली गई यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कहा यह हे बरिया ने सुते आत्मा आपने अपना कल्याण के साथ साथ सारा जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया धन्य है धन्य है आपने कहा कि सात दिन में कैसे कल्याण होगा सात दिन नहीं जीव का कल्याण सिर्फ एक मिनट में होता है जीवन जीवन भर में में में कुछ भी नहीं किया हो, हो, पाप, पाप, पाप ही पाप, पाप, अराचार अत्याचार बिताया अगर कहीं अंत समय में एक मिनट भी भगवान का स्मरण करके नाम ले करके अगर प्राण त्याग कर दे तो उसका कल्याण हो जाएगा श्याचंद्र की है। आप तो सात दिन अभी तो तो जीवित हो क्यों चिंता करते अंत काल स्मरण भक्ता काले वरम जहां प्रयाति भावम जाति संशय अंत समय में कहीं मेरा नाम स्मरण करके मेरा चिंतन करिए कहीं प्राण त्याग कर दिया तो कितना भी जघन्य पापी क्यों न हो उसका मुक्ति हो जाएगा पुत्र का नाम बहुत तेज जीवन भर पाप समय भगवान के हाथ में मर के उनके दर्शन करके प्राण त्याग करते क्या है बाली कंस इतने सब बड़े बड़े एक्टर्स जो अंत समय में तो भगवान पास देख करके मर गया क्या कल्याण हो गया देखिए अभी तक अब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी कोई जवाब दे नहीं पा रहे थे ऐसे जवाब आया कि सब तो हो गई ये है मेरे भाई ज्ञानियों का जैसे आप देखेंगे कोई कोई दवाई बीमारी ऐसे होता है सब डॉक्टरों से आप हार गए लाखों रुपया खर्च कर दिया सब कह दिया अब कुछ नहीं होगा लेकिन ऐसे ऐसे जड़ी है ऐसे ऐसे दवाई कोई कोई डॉक्टर वैदिक मालूम एक ही जड़ी ही पूरा जड़ से बीमारी ठीक कर देगा दो रुपया में अनुभव किया बारह साल पंद्रह साल तक में एक तो बीमारी से ग्रसित रहा लाख रुपया खर्च कर दिया ठीक नहीं हुआ लेकिन एक जड़ी खाली पत्ता एक आदमी ने बता दिया माताजी के मंदिर गया था प्रार्थना करके बाहर निकला तो उनके कृपा से ही किसने बताया जड़ से कमा कितने में अनुभव हूँ लाखों रुपया खर्च कर दो नहीं होता ऐसे ही ये संसार में जो बहुत सारे ऐसे ज्ञान घूम रहे है लेकिन सबकी इसमें जानकारी नहीं है लेकिन कोई कोई प्रैक्टिकली ऐसे भक्त ज्ञानी है ये भी आदमी का कल्याण चाहे चाहे पाप्य हो चाहे दुराचारी हो चाहे दुरुष्ट हो उनका भी कल्याण का रास्ता अनुभव हो कहा गया है कितने भी दुराचारी पापी कैसे भी आदमी क्यों न हो कल्याण उनका भी होगा हुआ है जो कितने कितने तो पर प्रवचन चालू कर दिए हैं अब है भागवत असली शुरू हो गया सुख पर भी संवाद कैसे प्रश्न करेंगे उत्तर करेंगे चलेगा आइए दो मिनट हरे नाम फिर फिर कल हरे राम हरे राम राम, राम, राम, राम हरे,